हम लोग बहुत अच्छे हैं और आपको देखकर और अच्छे हो गए हैं <laughs> इसके साथ डॉक्टर भरका भी हमारे साथ जुड़ गए नागपुर से डॉक्टर भरका आपका भी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच सर नमस्ते और नमस्ते। कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं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 जी, चुपके, जी, चुपके चुपके जल्दी पुरव्या वो सुनाती मैम के लिए क्या बात है <laughs> चुपके चुपके चल पुरवैया चुपके चुपके चल पुरवैया बासुरी बजाए रे रास नचाए दैया रे दैया गोपियों संतनैया चुपके चुपके चंद्री पुरवैया चुपके चुपके चंद्री पुरवैया पागल पवन से घूम बेटा ना खोले डोले हन से मन की नहीं या गोपियों संग कन्हैया चुपके चुपके जनलीपुर वहीया चुपके चुपके जनलीपुर वहीया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 रहे रहे मैं महाराष्ट्र नागपुर में राजस्थान से मेरा जो जन्मभूमि है वो चिराना है उदयपुर के पास अच्छा। और अभी जी जी जी जी और सीकर में, में मेरा परिवार रहता है श्रीमाधोपुर मेरा ससुराल है और अच्छा। मेरे मायके पक्ष में शिक्षा का बहुत ज्यादा उतना महत्व नहीं है सब व्यवसायी लोग हैं लेकिन जो मेरा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 और फिर वही होता है कि शादी के बाद ही उनको आपस पढ़ना पड़ता है अच्छा डॉक्टर आपका कैसा है स्टोरी जी आपका पढ़ाई के लिए कौन सपोर्ट किया ज्यादा सर मेरी पढ़ाई सर हमारी मैं भी एक छोटी सी जगह से हूँ वैसे आ, यूपी से हूँ मैं आ, और यूपी में कानपुर के पास एक छोटी सी जगह है उहा पढ़ाई का इतना महत्व तो नहीं है क्यूँकी मारवाड़ी फैमिली है तो ऐसा था की बस लड़की जल्दी शादी कर देना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 विनम्रता के साथ और बहुत ही उसके साथ बताना चाहूंगी कि जब मेरा विवाह हुआ सत्रह वर्ष की आयु और थी तो मुझसे जो पति हैं श्री ओमप्रकाश प्रकाश जी व्यास उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ना चाहती हैं मैंने उनके सामने एक ही चीज रखी थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और वो मेरी तो यही तो तो तो तो जो एक छोटी सी कहूँ या बड़ी माम कहूँ इसको वो तो जैसे मैंने कहा था वैसे कर लिया और उसके बाद में मेरी अध्ययन कभी भी अवरुद्ध नहीं हुआ मैंने मैंने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पहले के बीच में ये आपको बताया कि जो तो पुत्र है मेरे तो दो बेटे मेरे वो, वो उनका लालन पालन हुआ फिर मैंने अपनी एमए करी एमए मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से संस्कृत में करी है उसके बाद में मैंने दिल्ली से मैंने बी करा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 उनके साथ हिंदी में भी किया चौधरी यूनिवर्सिटी से और मैं आपके मैं आपके साथ शेयर करना कि मैं बिल्कुल मतलब एक इसके लिए जो मेरा प्रथम श्रेणी से मैंने वो नौकरी क, घर, नौकरी करते हुए घर संभालते हुए प्रथम श्रेणी से मैंने 2006 में एमए हिंदी भी किया उसके लिए विशेष जो आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगी या जिनका जिनके प्रति मैं नतमस्तक होना चाहूंगी वो प्रोफेसर रमाकांत शुक्ला जी हैं हैं जो जो आपने नाम सुना होगा में भारतम संस्कृत है दूरदर्शन पे उनका तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मेरा मेरी जो ये शिक्षा दीक्षा है उसके लिए मैं अपने परिवार अपने पति के साथ तो मेरे गुरुजन है जिनमें स्वर्गीय डॉक्टर दुक्रें शर्मा जो मेरे पी एस के एम के गाइड थे उनके प्रति नतमस्तक हूँ वो मेरे जीवन में नहीं, नहीं, नहीं होती और दूसरा प्रोफेसर रमाकांत शुक्ला जी हैं, वो आज भी मेरे लिए वहीं पे है और मेरी जो ये शिक्षा की शैक्षिक यात्रा है इसमें ये दो आ, मैं कहना चाहूंगी कि जो दो नींव के पत्थर है उन तो नींव के पत्थर पर आप सरोज व्यास रूपी कंगूरे को आज समाज के के के सामने सामने और दोस्तों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो मैं उन दोनों दोनों का भी धन्यवाद करना जी जी हम लिए हमारी और से बहुत बहुत शुभकामनाएं और चरण बहुत ही अच्छा लगता है जब हमें मोटिवेट करते हैं वो एक नए रूप में स्थापित करते हैं तो आपने उन लोगों का भी नाम लिया अच्छा किया और आइए आगे बढ़ते हुए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 बस आपकी एक इच्छा होनी चाहिए आपकी इच्छा अगर प्रबल है तो निश्चित तौर पे आप जिस तरह से सरोज वैस ने सब कुछ किया आप भी कर सकते हैं <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं हुए हमारे कुछ से दोस्तों ने याद किया है और सभी ने बहुत इंस्परेशन लिखा है बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको और खास मैं नाम लेना चाहूंगा दुबई से पांडुरंग गायकवार जी ने नमस्कार टू ऑल करके लिख के भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद पांडुरंग जी एंड दीपा जी ने भी कॉन्ग्रेचुलेसन मैम लिख के भेजा है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 और शिक्षा सामंजस्य बताती है और मैं उन उन लोगों को उन सारी युवा को या मेरी ही जो तो समकक्ष महिलाएं हैं पुरुष है मैं उन्हें कहना चाहूंगी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप जब ये सोचेंगे आपके दिमाग में यदि ये, ये चीज आ जाती है कि मुझे पढ़ने के लिए केवल पढ़ना चाहिए वो पढ़ना नहीं वो हटना है शिक्षा सामंजस्य सिखाती है और आप शिक्षित परिवार को आप अपने घर के कार्यों को आप अपने आप अपने पारिवारिक दायित्व आप अपने सामाजिक दायित्व और आप अपने जो व्यक्तिगत संबंध है और साथ ही साथ क्योंकि जो पुस्तकों में ज्ञान है वो हमें प्रथम आना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 पास नहीं करेंगे कि कि कि मेरे सामने कभी कमी क्योंकि मैं मैं तो आप ये सोचिए ना कि मैं आपको बता रही हूं कि एक राजस्थान में सीकर हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और दिल्ली में आकर के बीएड एमएड करना और यहाँ दिल्ली के जो जो महानगरी संस्कृति के साथ अपने आप को स्थापित करना आप ये सोचिए ना कि कितने व्यवधान मेरे सामने आए होंगे मैं, मैं मैं मैं तो उन को भूलती नहीं हूँ जब मैं बीएड कर रही थी और मेरी जो मेरी जो आ, जो सहपाठी दिल्ली की सहेलियां थी उन्हें लगता था उठ कर <laughs> साड़ी पहन के बिंदी लगा के चोटी बना के और मैं आ गई हूँ कुछ नहीं मैं कुछ लेकिन आज आज स्थिति ये है हालांकि मैं कोशिश करती हूँ लेकिन आज स्थिति ये है की कहीं ना कहीं उनमें आज वो उस समय को उन्होंने अपनी तो उनकी तरफ उनका उनका ध्यान ध्यान मैं ये कि गया और मैंने अपने लक्ष्य को केंद्रित रखा तो आज जब वो मिलती हैं तो उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ी हूँ मैं बड़ी नहीं हूँ मैं उन्हीं के साथ हूँ तो एक चीज तो है लक्ष्य प्राप्ति आप कर लीजिए आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए आपके साथ पूरा समाज तो सब आपके साथ साथ चलेंगे तो वो तो लक्ष्य तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा ये सोचे बिना तो तो वहाँ पे तो ये है तो जी सरोज जी बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की यह एक मोटिवेशन है यहाँ पर हम सभी को काम करना पड़ेगा इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा क्यूँकी शिक्षा आपको पाना है तो आपको काम करना पड़ेगा ना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 नमस्ते, नमस्ते नमस्ते कैसे हैं ठीक-ठाक आप सब बताइए अच्छा, और मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर सरोज के स्वागत में कौन सा गीत गाएंगे मैं नेकी की राहो पे तू चल गाना चाहूँगा ट्राफिक मूवी की राहो पे तु चल रेगा तेरे संग रा हो पे तू चल रबा रहेगा तेरे संग वो तो है तेरे में तू क्यों बाहर से ढूंढता नेकी किरा हूँ पे तू चल रबा रहेगा तेरे संग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 वो वफादार है हा खुद ही प्यार है उसमें ही दी है हमें जिंदगी उसके करम से हर वचन से राहों में तेरी खिलेगी रोशनी रू है खुदा का है आसरा वही तो है बना ये जहा उसका है नेकी किरा पे तू चल रबा रहेगा तेरे समूह नेकी किराहो पे तू चल रबा रहेगा तेरे समू धन्यवाद चलिए राहुल बहुत ही सुंदर गीत है आपने सुनाया मुझे लगा कि कौन सा गाना आपको बताएं? लेकिन आपने जो गाना चुना वो मैम के लिए बहुत ही सुटेबल है और रुचि जैन जी ने लिख के भेजा है बहुत ही सराहनीय <laughs> एकदम सटीक व सत्य <laughs> रुचि जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया वैसे आप सभी के मैसेजेस मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्यूँकी काफी मैसेजेस आए हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं सरोज जी से एक और बात मैं पूछना चाहूँगा चलिए पढ़ाई की बात है वो सारी चीजें एक, एक तरफ रखते हैं फैमिली में हम लोग रहते रहते कुछ तनाव हमारे बीच में आता है कई बार आ, कुछ ऐसे सीरियस भी चीजें आती हैं तो उन चीजों के बारे में बताइए जब आपको थोड़ा सा ऐसा लगा की मैनेज करना पड़ रहा है बहुत मुश्किल कुछ कुछ चीजें आती है देखिए हम जब रसोई घर में होते हैं ना जी जी जी भी कोशिश कर ले। लेकिन उन्हें हम कितना भी सहेज के रखने की कोशिश करें कभी कभी आपस में ऐसे ही परिवार में जो सदस्य होते हैं ना उनमें जो तो आ, मैं तनाव करना होगी या वैचारिक मतभेद कहूंगी वो आना स्वाभाविक है अगर कोई ये कहता है कि परिवार में रिश्तों में चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है चाहे वो सास बहू का रिश्ता है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 और आर्थिक उनसे वो जुड़ते हैं उनका लालन पालन होता है दूसरी चीज क्या होती है कि परिवार में कभी-कभी तीन से चार पीढ़ियों के लोग अगर संयुक्त परिवार की हम बात करें तीन से चार पीढ़ियों की जो आ, के लोग साथ रहते हैं एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी की आयु में बीस वर्ष की लेकर चल रही हूँ तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई चीज करी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 और मेरे अपने अनुभव और मेरे जो बच्चे हैं या मेरे विद्यार्थी हैं या मेरे संतान हैं उनकी अलग बात है उस में से जो से एक मूल मंत्र है वो ये है कि आप उस समय जब अगर आपके बच्चे आपका पति या आपका ससुराल पक्ष या मायका पक्ष कोई भी यदि अपने विचार रख रहा है विचारों में उलझने के बजाय वाद-विवाद में पढ़ने की बजाय आप शांति पूर्वक उस चीज को चुप करके, उसे सुन लें और जब वो थोड़ा सा सामने वाले को ये महसूस हो जाए कि मुझे आदर दिया जा रहा है मेरे विचारों को सम्मान किया जा रहा है या मेरी बात को माना जा रहा है उस परिस्थिति के बाहर निकल करके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 बालिकाओं के साथ अन्याय या अत्याचार नहीं होता मैं इस चीज से मैं इस चीज को तो नहीं रही हूँ लेकिन जो शिक्षित वर्ग है या जो साक्षर भी है उन्हें अपने भारतीय संस्कृति जो है उसको हाथ लेके उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम पिछड़े हुए हैं भारतीय संस्कृति तो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और आप आपने देखिए आप आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हो और मुझे इतना अच्छा लग रहा है अपने पगड़ी पहन रखी है तो हो सकता है तो आज की युवा पीढ़ी हो, उसको तो लग रहा हो कि क्या ये ने क्या पीढ़ी पहन ली और क्या पैसे लग रहे हैं इनको तो सूट बूट पे होना चाहिए नहीं आप भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उसमें उसको गौरवान्वित नहीं कर रहे हैं स्वयं को सम्मान दे रहे हैं अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं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 हाँ तो तो ने करना था। वो ने देखा कि मैं इसको इतना डांटती और ये बिचारी तो गाय की जैसे कुछ बोल नहीं रही है तो सास को तो धीरे-धीरे लगा कि नहीं, मैं ही गलत हूँ ये तो सुनती जाती है क्योंकि महात्मा जी ने कहा था कि निगलना मत अब यदि मुंह में पानी भरा हुआ है तो वो जवाब नहीं देगी शांत हो जाएगा ये जो शिक्षा मेरे मुझे दी थी वो इनडायरेक्ट वे में, में वो मुझे समझाना चाहते थे कि यदि तुम्हारी मम्मी क्रोधित होकर कुछ कह दे तो तुम तुम जवाब मत देना क्योंकि इसमें इसमें क्या होगा इस में घर में विवाद और तुम दोनों महिलाओं का कुछ नहीं भूडेगा तुम्हारा पति है उसके लिए एक तरफ माँ है और एक तरफ पत्नी है और वो दो पार्टों है बीच में पिसने जैसे में जाएगा तो वो तो तो तो तो जो मोलम में दिया था उस मंत्र के साथ मैं आगे बढ़ रही हूं और अपने युवाओं को भी कहती हूं कि अगर बड़े कुछ कहें कहें परिवार सदस्य थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि आपने सुना ही नहीं अगर आपको लगे कि वो कह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए तो बस यही मेरे पास एक युवाओं के लिए <laughs> दे, दे, दे। आ, जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कई बार होता है समस्या ये खड़ी हो जाती है कि माँ की बात सुने या फिर पत्नी की बात दोनों के लिए पति तो मिक्स हो जाता है लेकिन वही है ना दो पाटन के बीच में शाबुद अचानक कोई ऐसी अवस्था उसकी होती है तो इसीलिए जरूरी है कि पत्नी जो है उनका सपोर्ट करे और सास कुछ बोलती है तो वो बड़े हैं तो बोलेंगे कुछ ना कुछ उनके सामने आ जाते हैं वो अपने से बोलेंगे उन्होंने जमाना दे तो वो अपने तो बारे में करें और बात करें और जब सांस नॉर्मल हो जाए तब आप बोल देंगे तो शायद उनको समझ में भी आ जाएगा की हाँ उस समय है एक्चुअली में एटमोस्फियर क्रिएट करना पड़ता है हमें और जहाँ हमको लग रहा है कि समथिंग गोइंग रॉन्ग तो उस समय छुप हो जाना बहुत बेटर है में और फिर बाद में जब अच्छा हो रहा है तो तब वो चीजें क्लियर कर सकते हैं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 और वो रोल अगर वो निभाती है तो फिर पूरा घर को जो है गोल्डन बना सकते हैं स्वर्ग बना सकते हैं अगर वो नहीं चाहेगी तो फिर तो बात अलग तो आइए बहुत ही अच्छा लग रहा है सरोज जी आपसे बात करके और जिस तरह से आपने जो एग्जांपल्स देखिए बताया और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया मुझे लगता है की हमारे सभी युवा साथियों को मैसेज पहुंच ही गया होगा तो मैं चाहूंगा की जैसे एजुकेशन और एजुकेशन में अभी नया चीज जैसे की आजकल हम लोग ऑनलाइन सब कर रहे हैं और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 आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मैं खुद भी एक बहुत ही अच्छी जीवन में मैंने एक परंपरा आपने बना रखी है कि मैं किसी भी प्रबंधन देख रही हूँ वहाँ का मैनेजमेंट देख रही हूँ डायरेक्टर हूँ या जो भी मेरे पास डायरेक्टर हुआ है लेकिन मैंने शिक्षण नहीं छोड़ा है मैं अभी भी क्लास लेती हूँ मैं अच्छा। वैसे भी मैं मैंने अपने एक सिद्धांत बना लिया है की जो प्रथम कक्षा होती है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 अभी क्या है कि जो आज का युवा वर्ग है वो कभी क्या, थोड़ा सा थोड़ा सा मैं कहूंगी कि वो थोड़ा जल्दी थक जाता है थोड़ा सा हालत से है थोड़ी सी है। अब उसमें क्या होता है कि आप अचानक आठ बजे हड़बड़ा के उठे हो, हो आपने ब्रेकफास्ट किया आपकी क्लास का टाइम हो गया अब आप ऑफिस जाने की स्थिति में नहीं हो आपने जो भी परिधान या वेस्टिंग या रखी है आप बैठ गए ऐसे में आप क्या करोगे कि आप अपना वीडियो ऑफ कर लोगे आप दिखाई नहीं नहीं दे रहे हैं तो वो तो, तो वो वो कॉन्फिडेंस ना आएगा आएगा और आपके विद्यार्थियों में भी नहीं आएगा। क्योंकि आज का जो विद्यार्थी है वो हमारे तो ज्यादा आईक्यू लेवल वाला है उसकी बुद्धि तो लब्धि बहुत है रमेश जी आप, आप तो निश्चित रूप से, से छोटे हैं हमारा समय चला गया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 आप ये सोचिए आप ये दिमाग में लाइए मत तो कि विद्यार्थी मेरे सामने नहीं आप के मेरे सामने है आप ये सोचिए सारे विद्यार्थी मेरे सामने हैं आप क्योंकि देखिए हम लोगों को सबको सपने आते हैं सपने कौन से आते हैं जो हम सोचते हैं तो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में विराजमान हो जाते हैं और वो अवचेतन मस्तिष्क में विराजमान जो हमारी विचार है हमारे भाव है हमारी इच्छाएं हैं हमारी आकांक्षाएं हैं वो रात को सपनों में दिखाई देती है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 अचानक किसी भी विद्यार्थी को आवाज लगाकर नाम आपको उसे पूछना है कि समझ में आया या नहीं है? चलो आया तो बताओ क्या समझ में हम, वापस, वापस हम वेदिकाल में नहीं रहेंगे की जहाँ केंद्र में ऑनलाइन कक्षाओं में क्या हो रहा है ऑनलाइन कक्षाओं में शिक्षक विराजमान हो गया लेकिन हाँ। किसने जो है किसने सदी तो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 ऐसे में जो युवा है उसको भी ये समझना पड़ेगा कि जो अध्यापक कक्षा कक्ष में मैं अपना अनुभव बताती हूँ आपको मुझे कई बार परिवार वाले कह देते थे कि तुम पास नहीं होगी, ये मेरे माता बहुत आज मैं 10 बजे सो जाती हूँ और मेरे माता पिता को लगता था कि सो जाती है पढ़ती पढ़ाती कुछ है नहीं पास नहीं होने वाली लेकिन अगर शिक्षक जो पढ़ा रहा है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 क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अध्यापक वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है उसकी क्लास में यदि 60 स्टूडेंट है तो वो कोविड की, तो की वजह से कोरोना की वजह से लेकिन ऑनलाइन जो कक्षाएं है उसमें ज्ञान तो आपको मिल जाएगा आप परीक्षा भी पास कर लेंगे लेकिन भी आपका सर्वांगीण विकास होगा इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। तो हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि कोरोना जल्दी से दूर हो और हम वापस कक्षा कक्ष में पहुंचे क्योंकि अध्यापक और शिक्षक का जो आई कांटेक्ट होता है बॉडी लैंग्वेज है है ना वो उसका कोई विकल्प नहीं मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन में अध्यापक कैसे चेक करेगा मैंने आपको अभी मान लीजिए कि ऑनलाइन केवल हमारा आप बोलते और मैं दिखाई नहीं देती हो सकता तो, है कि मैं बोलती चली जाती और मैं जाके किचन में कुछ काम भी कराती तो, तो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 घर पे पे बैठो बैठो टेबल कुर्सी डाल के आराम से बैठो और स्क्रीन पे जैसे अभी हम लोग दिख रहे हैं वैसे बिल्कुल लाइव रहो क्योंकि मैं भी देखता हूं, कई बार हम लोग कुछ विशेष प्रोग्राम करते हैं और जूम पे सारे लोगों को बुला लेते हैं तो देखते हैं कि जूम में सिर्फ ब्लैक ब्लैक डॉट दिखते हैं और दो तो चार चेहरे कोने पे इधर उधर दिखते हैं <laughs> तो बड़ा अफसोस होता है की भाई आपको यही नहीं नहीं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 तो जाते जाते एक छोटा हैं तो अच्छा लगेगा हमें बिल्कुल बिल्कुल मैम क्यूँकी महाराष्ट्र से कहीं जाना हो तो बाया दिल्ली ही जाना पड़ता है <laughs> बिल्कुल सुनिए मैम एक, एक छोटा सा सॉन्ग आपके लिए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 आज कल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे जब भी थामा है तेरा हाथ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 बहुत बहुत शुभकामनाएं सरोज जी आपको एंड बरका जी आप दोनों को बहुत बहुत आमंत्रित करने के लिए और इतने सुंदर गाने सुनाने के लिए डॉक्टर वर्षा आपका धन्यवाद